us roki sab नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबा नाइन्टी पॉइंट फोर एफ तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी आज ओपन राउंड सुनेंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों का बहुत ही अच्छी तरह से बच्चों ने प्रिपेयर किया है अपने आप को और बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस वो अपना देने वाले हैं तो आइए हम सभी लोग ध्यान से सुनेंगे एक के बाद एक विद्यार्थी को हम लोग सुनेंगे जो भी आवाज़ आपको अच्छी लगती हो उस आवाज के लिए जरूर आप मैसेज कीजिए अपने नाम के के साथ में और हमारी ओर से दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चों को ढेर सारी है। आप सुना है, रेडियो 90.4 सुनते रहो करो. हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे ऐसी बातें की आना करो आज जाने की जिद ना करो आज जाने की जिद ना करो यूँ ही पहलु में बैठी रहो यूँ ही पहलु में बैठी रहो आ जानी की यदना करो i am anirvan mukherjee of class 10th from delhi public school sonipat jal na jaye jal jal na jaye jal jal na jaye jal jal na jaye jal dhara na karu maruthal संभल जरे अब पागल पागल जलना जाए, जल। जलना, जाए जल। जलना, जाए जल। जलना जाए जल जलना जाए जल जलना जाए जल जलना जाए जल सागर सागर पहरा दे गागर गागर पहरा दे पोन बोन पर पहरा दे बादल बादल पहरा दे नदी है प्यासी खड़ा है प्यासा नदी है प्यासी खड़ा है प्यासा मर ना जाए कल रे पागल जलना जाए जल जलना जाए जल जलना जाए जल जलना जाए जल सरे गा घरे गे सरे नि समा गे स नि स निधानी सरे गमा गरे गरे Da da da, ma ma ma, ga ga re re sa. Sa sa ni ni da da ma ma ga ma da ni da da ma ma ga ga re re sa ga ma da ma ma ga ga re re sa sa da ni sa re ga sa, da ni sa re ga sa, da ni sa re ga sa. Ananya of class 9 from Delhi Public School Sonipat <sighs> कहा दुआ है कभी दूर तू नीना वो दिन कभी ना आए मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर संग जी तेरे संग मर जाना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा फ़साना, तेरे जैसा यार का कह सान न द करेगी दुनिया तेरा मेरा फ़साना मेरी जी जान पे भी खेलेंगे तेरे लिए ले, ले लेंगे जान पे भी खेलेंगे तेरे लिए ले, ले लेंगे सबसे दुश्मनी ये दोस्ती हम नहीं बो मिलकर गाए हातरंग ओ डरडियो मत बनना 9.4 9.4 गाएंगे सब मिलकर गाएंगे तरंग आई एम ऋतुक खुराना ऑफ क्लास 10th फ्रॉम डीपीएस सोरीबा लगे जागने के फे हसीरात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जागले से, से हमको मिल घड़िया मैसी लग जागली कि फिर हसीरात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो लगी जागली हेलो एवरीवन माय नेम इज निश्चल आई स्टडी इन क्लास नाइंथ फ्रॉम डीपीएस सोनीपत ता है सीने में जब जब सांसें भरता हूँ तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज़ गुजरता हूँ हवा के जैसी चलती है तू मैं भी तो जैसे उड़ता हूँ कौन तुझे यू प्यार करेगा जैसे मैं करता हूं ओ जो मुझे सपने हुए सपिरे हाथों में आते नहीं उठते हलम है मेरे मेरी हसी तुझसे मेरी खुशी तुझसे तुझे, तुझे खबर क्या बेकदर जिस दिन तुझ को न पागल पागल फिरता हूँ कौन तुझे यू प्यार करेगा जैसे मैं करता हूं ओ पदा सोनी ऑफ क्लास नाइन्थ डेली पब्लिक स्कूल सोनीपत तेरी ही बोली बोलूंगी मैं तेरी ही गाऊंगी मैं तेरे शकदा चोला पहन के मैं तुझे में ही रंग जाऊंगी ते शकदा चोड़ा पहन के मैं तुझे में ही सज जाऊंगी मैं न फिरा बन उठाने बलिये हो हो मैं न फिरा जाऊंगी मैं तेरी नजरी आवारी मैं तेरे शकदान बन बनठन बलिए हो हो मैं नी फिर सिस्टिया आई एम ए नाइन्थ नाम गौन सिंह जब कोई बात बिगड़ जाए आई एम करेंटली स्टार्डिंग इन डेली पब्लिक स्कूल सोनीपत जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओह हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा तुम देना साथ मेरा ओम oh, नवा oh hum na sab milkar ga tarang aur darriyo mat bannati ponfore ponfore gaenge sab milkar gaenge tarang my name is vanchika bhandari i am a student of delhi public school sonepat and i am in 12th standard and here i am going to sing a song आंसू के संग ना बहूंगी सखी गुमसुम मैं अब ना रहूंगी सखी सहने से बेहतर कहूंगी सखी आंसू के संग ना बहूंगी सखी अब ना मैं गुमसुम रहूंगी रहूँगी सखी तन के घाव पे मर हम हया का मन का घाव है प्यासा दवा का तन के घाव पे मरहम हया का मन का घाव है प्यासा दवा का जुलम काबों के पीछे छुपा है कायर सा चेहरा दिल से दुखी जुल्म नब मैं सहूंगी सखी गुमसुम मैं अब ना रहूँगी सखी सहने से बेहतर कहूंगी सखी आंसू के संग ना बहूंगी सखी अब ना मैं सुन रहूंगी सखी वार ये प्यार का कैसा सिला है सहज हो गए बारंबार मिला है वार ये प्यार का कैसा सिला है सहज हो गए बारंबार मिला है सितम के अंधेरों में सदियों है बिलकी मासूम भोली वो प्यारी खुशी घुट घुट कि कब तक जीऊंगी सखी गुमसुम मैं अब ना रहूंगी सखी सहने से बेहतर कहूंगी सखी आंसू संग न बहूंगी सखी अब ना मैं घुम सुन रहूंगी सखी बहुत बढ़िया धन्यवाद शुक्रिया चलिए दोस्तों आज के इस ओपन राउंड में तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आपने दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चों का परफॉर्मेंस सुना आशा करता हूँ आप बहुत ही एंजॉय कर रहे होंगे इस प्रोग्राम को और जो भी बच्चे की आवाज आपको अच्छी लगी हो तो जरूर उसके लिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर आरोप आप मैसेज कर सकते हैं आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे इसी तरह अगले राउंड में आप सुनाए रीड मोट वन नाइनटी पॉइंट फोर फैम सुनते रहो मुस्कराते रहो